इतना बड़ा वेद का विद्वान सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है जितना बड़ा रावण था रावण भाग्य देखकर रावण भाग्य था ऐसा लोग समझे और बड़ा भारी अनुभवी एक मनवंतर पक्ष पृथ्वी पर राज्य करने वाला किसी अनुभव से जाकर तुम कुछ शिक्षा ले आओ देखो रामचंद्र के मन में राजद्वेष नहीं था और शत्रु में ही अच्छाई हो तो उसको सीख लेना चाहिए तो असल में सिखाना तो लक्ष्मण को था तो लेता हुआ था रावण घायल होके भी तो रहा था लक्ष्मण गए जाके खड़े हो गए रावण किसके उसके आखिर तो शत्रु था लक्ष्मण फिर हाने खड़े हो गए और कहा कि राम हमारे बड़े भाई ने हमको तो भेजा है कि जाके रावण से कुछ उसका उपदेश अनुभव तो सीख किया हो तो रावण मुस्करा गया मुस्कराने लगा बोला नहीं कुछ तो लक्ष्मण जी लौटे आए थी वो तो बाणों से तो लतपथ है ना भी कुंड टूट गया है मरनासन्न है और मैंने उपदेश करने को कहा तो मुस्कराने लगा तो रामचंद्र ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई नहीं तो प्रश्न करने पर यदि पूछने वाला कायदे से पूछता है अब चलते चलते कोई तो पूछे है।, है ना तो वो उत्तर देने का समय नहीं क्योंकि उसने गलत बेकायदे प्रश्न किया हो है ना इसलिए उत्तर नहीं देना है ना? और किसी ने कहा कि हमारे प्रश्न का जवाब दो नहीं तो दंडा मारेंगे, है ना? तो वो भी नहीं और प्रश्न के कुछ कायदे होते हैं अगर विद्यार्थी उस ढंग से प्रश्न करे तो उत्तर न देने में दोष है अगर फीस मर्यादा के अनुसार कोई प्रश्न करे तो और जानबूझ करके उसको उसका उत्तर न दिया जाए हमारे साथी के पंडितों के बारे में अब हम नहीं जानते हैं हमारे समय में ये मर्यादा थी कि यदि कोई विद्यार्थी पुस्तक लेके पहुंच जाए और पंडित लोटा का पानी लेके शौचालय में जा रहा है लेकिन जब जैसे भिखारी आ जाए दरवाजे पर तो उसको दो पैसा दो मुठी अन्न दे के तब जाते हैं शौचालय ऐसे वो पंडित तुरंत लोचारक्षित बैठ जाता था और उस विद्यार्थी की संख्या का निवारण करके तब शौच जाता था उनको बिल्कुल अभ्यागत अतिथि के समान माना जाता था वो ज्ञान की भिक्षा लेने के लिए आए हैं उनको दिए बिना वापिस नहीं लौटाते थे, थे। रामचंद्र ने कहा कि तुम गलत गये लक्ष्मण कोई गलती होगी तुम्हारी कहां खड़े थे क्या किया बैठे खड़े रहे अच्छा था महाराज वो लेटा हुआ था मैं खड़ा हुआ बोले कि तुम कहां थे सिर की तरफ से नहीं पांव की तरफ खड़ा होगे गए और जाके पांव से नमस्कार करके अना ब्राह्मण है वृद्ध है अनुभवी है शिक्षा तो जाओ पांव से पांच सौ के जब लक्ष्मण खड़े हुए तो रावण ने ऐसी ऐसी अनुभव सुनाए लक्ष्मण को जिसकी कोई हद नहीं हो है ना? तो सदगुरु भी कब मिलता है अभी हमारे एक मित्र हैं उनको तो गुरु नहीं मिलते उम्र तो हो गई सत्तर पचहत्तर बरस की, अब तो शायद मिल गए कि नहीं मिले मिल गए कैसे है ऐसा कि मिल गए अच्छा तो अभी दो तीन बरस पहले विनोबा जी हो चुके पास थे। तो विनोबा जी ने कहा कि देखो जी गुरू की कमी नहीं है तुम अपने अंदर सिख की योग्यता बढ़ाओ तब तुमको गुरू मिलेगा तुम गुरु के दुख योग्य बनाने की कोशिश मत करो तुम अपने तो ठीक केला बनाओ तब तुमको गुरु मिल जाएगा। और अपने ज्ञान का अभिमान लेके जाओगे बुद्धिमत्ता जानकारी का अभिमान लेके जाओगे तो अभिमानी को गुरु नहीं मिलता है साफ को तो ये बात सुनाते हैं जहां तुम अपनी योग्यता पर ही निर्भर हो वहां सदगुरू की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि कोई कहे कि मैं शांत दांत उपरत से शिक्षु श्रद्धा वित्त समाहित अधिकारी हूं मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो तो गुरु कहेगा तुमको अभी अपनी अपने अधिकार का अभिमान है इसलिए तुम उपदेश के योग्य नहीं हो। भागप में एक बड़ी विलक्षण कथा आई है गुरु को हत्या लग गई गुरु को तो उन्होंने अपने सब पुष्टों को बुलाया कि भाई हत्या तो हो गई अंजान में हो गई तो इसका प्रायस्चित्व करना चाहिए तो आओ हम सब लोग मिल करके इस हत्या का प्रायस्तित्व कर लें उनमें से एक केला के खड़ा हो गया और बोला कि गुरुजी ये अल्पसार दरिद्र विद्यार्थी आपके ये क्या प्रायश्चित करेंगे मैं अकेला ही प्रायस्कृत कर दूंगा हाँ। मैं छह महीने भूखते रह सकता हूं हाँ। मैं लाखों रुपए खर्च कर सकता हूं हाँ। तो मैं प्रायश्चित कर दूंगा वो बोले कि अरे मेरा सिख होकर तेरे अंदर इतना अभिमान है हाँ। ये इन सब विचारे गरीब ब्राह्मणों को तू अपमानित करता है अपना बड़प्पन बता या मुझसे जो कुछ पढ़ा लिखा है तो सब वापस ये कथा भागवत में है आयो भागवत में चरित नाल चरित नालणाम जैनी और जाज्ञ के प्रसंग में जैनिनी और जाग्ञ के प्रसंग में ये कथा आई है अपना बड़प्पन दिखाता है और केला बनने भी आया है तो शिष्य की योग्यता देख का जब विकास जीवन में होता है और गुरु पसंद करता है कि हां ये उपदेश करने योग्य है आपके ध्यान में शायद ये बात कभी नहीं आती होगी ये आती हो तो बहुत अच्छा है कि भागवत के पहले संघ में तीन गुरु हैं सीत जी सोनक को उपदेश करते हैं नारद व्यास को उपदेश करते हैं और सुखदेव जी परीक्षित को उपदेश करते हैं लेकिन इनमें तीनों में से कोई केला गुरु के घर नहीं गया है तीनों के घर गुरु ही आए हैं सूत भी सौनक के यज्ञ में आए हैं नारद जी जात के आश्रम पर आए हैं और सुखदेव जी महाराज जहां गंगा किनारे पर स्थित बैठे थे वहां आए हैं शिष्य गुरु के घर नहीं गया हुआ है गुरु ही शिष्य के घर आया हुआ है जब उन्होंने देखा कि हाँ ये उपदेश करने योग्य है, है। उपदेश करने योग्य है तब वहां गुरू जी अपने आप ही आ गए अच्छा तो अब आपको तो, एक होता है जब मनुष्य अपने साधन पर विश्वास करता है तो साधन पर विश्वास होने से उसका विश्वास कर्तृत्व पर है अपने आप देश अहम पर साधन पर विश्वास होना माने अपने कर्तृत्व पर विश्वास होना तो जाओ जो, जो काम अपने कर्तृत्व पर विश्वास करके होगा वो धर्म हो सकता है उससे लौकिक सिद्धि हो सकती है हाँ। उससे प्राणायाम प्रत्याहार हो सकता है परंतु कर्तृत्व का जो भ्रम है उसकी निवृत्ति उससे नहीं हो सकती और यहां वेदांत में तो कर्तापन के ब्रह्म को तो काटना है और जब तुम खुद ही कर्ता करतापन बैठोगे तो गए तो थे कर्तापन का भ्रम सुनाने के लिए और स्वयं तो कहा हम ये धर्म करेंगे हम ये दान करेंगे हम ये व्रत करेंगे तो कर्तापन का भ्रम दूर हो जाएगा अच्छा तो साधनाश्रय जो है भक्ति में नहीं माना जाता भक्ति में भी नहीं माना जाता है वल्लभाचार जी नहीं मानते हैं साधनाश्रय को तो कर्तृत्व तो कुछ करता है अब एक तीसरी बात हुई कि हमारा इस जो है किस देवता की हम पूजा करें और उपासना करें और विश्वास करें तो वो हमारे ऊपर कृपा करके हमारे कर्तृत्व को मिटा देगा तो इसमें देवता में कर्तृत्व बुद्धि हुई अब आप इस प्रसंग को देखें तो ये तो अपरोक्ष का मार्ग नहीं है वस्तुत्व का अपरोक्ष साथ साथ साक्षात्कार करने का पहचानने का मार्ग नहीं है ये तो मध्यम अधिकारी के लिए एक मंद अधिकारी है और एक मध्यम अधिकारी है ये मध्यम अधिकारी के लिए मार्ग मंद अधिकारी के लिए मार्ग है और अपनी बुद्धि पर विश्वास मध्यम अधिकारी में अधिक होता है और देवता पर विश्वास मंद अधिकारी में अधिक होता है ये देखो ये विलक्षण बात है तत्पदार्थ पर विश्वास कि पदार्थ पर विश्वास स्वम पदार्थ पर विश्वास मध्यम अधिकारी और तत्पदार्थ पर विश्वास मंद अधिकारी क्योंकि स्वम पदार्थ कम से कम अपरोक्ष तो है ना और तत्पदार्थ तो बिल्कुल अपरोक्ष है बिल्कुल परोक्ष है सत्ता बिल्कुल परोक्ष होने से तो बात कहा जाएगी कि आओ आपको यदि घर में सुख शांति चाहिए ना, शत्रु पर विजय चाहिए तो आप देवता की उपासना कीजिए बोला उसमें सफल होती है आपके घर में कोई तो रोग हो बीमार हो तो देवता की उपासना करिए तो रोग दूर होगा बोला आपको कर्ज चुकाना हो तो ऋण मोचन का पास कीजिए आपको लक्ष्मी प्राप्त करना हो तो श्री सूक्त का लक्ष्मी सूक्त का जब कीजिए है ना हम उसका खंडन नहीं करते हैं वो है ना उसका तो हम समर्थन करते हैं हमारे बाप भी करते थे हमारे दादा भी करते थे हम तो साधी सभी लौकिक वस्तुओं को मानते हैं और उसके लिए उपासना से बड़ा लाभ होता है यज्ञ करने से स्वर्ग मिलता है मानते हैं पाप करने से नरक मिलता है कहीं भी मानते हैं परंतु ये जो वेदांत का प्रसंग है वो दूसरा है भूत भैरव की उपासना का प्रसंग दूसरा है पितरों की उपासना का वंश परम्परा चलाने के लिए पितरों की उपासना होती है क्षुद्र सिद्धियों के लिए जक्षिणी वचनी भूत भैरव की उपासना होती है, है>. और स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए देवताओं की उपासना होती है वैकुंठ आदि प्राप्त करने के लिए विष्णु आदि की उपासना होती है परंतु जहां ब्रह्मात्मय से बोध प्राप्त करना है तो वहां महाराज अपना अहम जिससे बढ़ता हो दूसरे पर पराधीनता जहां आती हो और अपनी बुद्धि का अभिमान बढ़ता हो अपनी बुद्धि का अभिमान बढ़ता हो दूसरे की अधीनता आती हो और परिश्रम करना पड़ता हो तो वहां से अलग होना पड़ता है अच्छा तो वेदांत में देवताओं का भी वर्णन आता है वेदांत माने उपनिषद हो हम लोग वेदांत माने ये जो लोग बहुत अकलमंदी की बात करते हैं और उसको वेदांत कहते हैं हम लोग वेदांत शब्द का उस अर्थ में प्रयोग करते ही नहीं न्याय में वेदांत माने उपनिषद वैशेषिक में वेदांत माने उपनिषद सांख्य योग में वेदांत माने उपनिषद पूर्व मीमांसा में वेदांत माने उपनिषद, मषद प्रयात वेदात निषेवणे व्याकरण में वेदांत माने उपनिषद, मषद आहूतवादि व्याकरण में उपनिषद माने वेदांत माने उपनिषद तो ये जो उपनिषद है जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होकर के द्वैत ब्रह्म की निवृत्ति और परिचया अद्वितीयता जहां राजद्वेशलेश नहीं है वो स्थिति जब तक नहीं प्राप्त होती अच्छा तो आओ देवता की उपासना करें देवता में तो बड़े बड़े गुण हैं दोनों तो की भी एक प्रणाली होती है वो इसे अलल तत्व नहीं होता है ना माने जैसे देखो आत्मा सत्य है सत्य ज्ञान मानंतम धर्मो परमात्मा सत्य है तो सत्य तो भाषण धर्म होगा या तो क्यों धर्म होगा कि आदमी जब सत्य बोलने का अभ्यास करेगा तो सत्य क्या है ये जानने की कोशिश करेगा और जब सत्य को जानने की कोशिश करेगा तो धीरे धीरे एक दिन परम सत्य को भी जान जाएगा यदि कोई नियम सप्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करने कि मैं सत्य ही बोलूंगा तो एक न एक दिन उसको सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म में जो सत्यम है उसको जानना जरूरी हो जाएगा अच्छा देखो अहिंसा धर्म है तो जो हमारा देवता है ना वो कैसा है तो सत्य प्रतिज्ञ है एक बार जो वरदान दे देता है जो प्रतिज्ञा कर लेता है उसको पूरा करता है भक्त भी सत्य प्रतिज्ञ होता है और देवता भी सत्य प्रतिज्ञ होता है तो जिस जो सत्य प्रतिज्ञ देवता का उपासक है उपासक तो उपासक को भी सत्य प्रतिज्ञा होना चाहिए देखो इस तरह से अच्छा अहिंसा जो है हमारा देवता कैसा है तो बड़े कोमल चित्त का है मृदुल है वो किसी की हिंसा नहीं करता है देखो एक बात है तो सत्तात्रह किसी की हिंसा नहीं करते हैं कपिल किसी की हिंसा नहीं करते हैं ऐसे ब्रह्म किसी की हिंसा नहीं करता है वो तो अहिंसा कहा होगा जहां भेद होगा वहां हिंसा होगी तो जो सद वस्तु वो स्वयं में अविनाशी है इसलिए तो सत्य है और दूसरे का विनाश नहीं करता इसलिए अहिंसक है और सबका प्रकाशक है आपके ध्यान में ये बात सत्य देखो सत्य कैसा है कि एक तो सत्य का स्वयं में नाश नहीं होता और एक सत्य हाँ। और सत्य का भी प्रकाशक होता है नाशक नहीं असत्य का भी अधिष्ठान होता है असत्य का विरोध ही नहीं तो सत्य में जो अविरोध है वो अहिंसा है और सत्य में माने वो दूसरे का विरोध नहीं करता इसलिए सत्य सत्य अहिंसा है और सत्य स्वयं नष्ट नहीं होता इसलिए सत्य ये हुआ ब्रह्म अब आपको ईश्वर के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना है तो ये कहो कि वो सत्य प्रतिज्ञ है और अहिंसक है क्या था ईश्वर सर्वज्ञ है, है सर्वज्ञान निधान है कभी उसके ज्ञान का लोप नहीं होता इसका अर्थ क्या है तो वो चित्त है और जड़ के साथ कभी संश्लिष्ट नहीं होता जड़ के साथ कभी मिलता नहीं यही ईश्वर की सर्वज्ञता है जो ब्रह्म की ज्ञान स्वरूपता है वही ईश्वर की सर्वज्ञता है और जीव को विवेकी होना चाहिए ये जीव का धर्म है विवेकवान होना चाहिए वो अपने दृष्टा स्वरूप को वो जान लेगा तब उसका ज्ञान पूरा होगा ये गुणों की रीति होती है गुणों को जानने की बोला अच्छा आत्मा अपना प्रिय है ब्रह्म जो है आनंद है आनंदो ब्रह्मो हिति वेदानाथ आनंदात देव कल्यमान भूतानी जायन्ते ये में आए जो देवता की उपासना में है उसकी बात हम आपको सुनाते हैं नारायण तो अब आप अपने देवता देवता की जब उपासना करोगे तो कहोगे कि वो सत्य प्रतिज्ञ हैं मुझे भी सत्य बोलना चाहिए वो किसी को दुख नहीं देता है तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए वो कभी जड़ संसर्गी नहीं है तो हमें भी जड़ संसर्गी देहा संसर्गी नहीं होना चाहिए विवेकवान होना चाहिए विवेकी होना चाहिए और वो दूसरे के साथ राग नहीं करता है कि हमको तो आनंद मिले राग द्वेष नहीं है उसमें तो हमको तो भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए अपने आनंद में स्वतः रहना चाहिए तो ये जो सत्य ये सब क्या हुआ असल में विचार करके देखो तो सत्यित्त आनंद के दिलास ही तो हुए न सब के सब जितने गुण हैं तो जैसा तुम्हारा सत्यचित्त आनंद होगा माने एक देवता में जब इसको देखना है तब उसको उस, तो उस दृष्टि से देखना पड़ेगा वो सत्य प्रतिज्ञा है वो अहिंसक है वो चिन्मात्र है वो आनंद रूप है तो ब्रह्म आनंद रूप है इसका अर्थ है अपना आत्मा प्यारा है और जब देवता को आनंद रूप कहेंगे तब तो उसका अर्थ क्या होगा उसका अर्थ होगा तो उसमें भूत के अर्थ नहीं है ईष्ट देवता जो है ना हमारा ईश्वर वो, वो मरता नहीं वो मारता नहीं वो कभी मूर्खता करता नहीं और अपने आनंद के लिए उसको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती असनाया अफनाया और पिपासा उसमें नहीं है और अभिजीघित्स है अभी जिघत् असनाया रहित सिपासा रहित जिघत्सा रहित है, है। न तो, ऐसा है तो ये देवता के गुणों का जो हम चिंतन करते हैं तो ये गुण असल में तत्व ज्ञान पूर्वक होता है कि तत्व ज्ञान के पूर्व होता है तत्वज्ञान के पहले देवता में ये गुण मानना पड़ता है कि तत्व ज्ञान होने के बाद मानना पड़ता है तो so, देखो तत्व ज्ञान होने के बाद तो क्रिया कारका भी द्वैत विज्ञानोपमर्दोपत् है एकत्र विज्ञान तो होने पर तो बिल्कुल एकत्व हो जाता है तो वहां न क्रिया है न कारक है न भेद है तो भेद विज्ञान का उपमर्दन हो गया भेद विज्ञान का उपमर्दन हो गया इसलिए ज्ञान होने के बाद हम किसी देवता में उन गुणों का आरोप करें और उपासना करें इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है तत्वज्ञान के पश्चात तो किसी देवता में ये गुण मानना और उसकी उपासना करना ये बनता नहीं अब लोग तत्वज्ञान के पूर्व करो क्या तो ठीक है जब तक तत्व ज्ञान में देवता की उपासना करके अपने में सत्य प्रतिज्ञत्व अहिंसकत्व निष्कामत्व इनका इनका भी देखो क्रम है सत्य अहिंसा आ, ये विवेक के साथ संबंध है श्रेय का हो जड़ का स्प्रेय होता है जड़ का जो जड़ वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझेगा और उसमें सुख समझेगा वही जड़ वस्तु का व्यय करेगा इसलिए अचित भाव के साथ संबंध है अस्त्यय का और सदभाव के साथ संबंध है सत्य और अहिंसा का और आनंद भाव के साथ संबंध है समझो कि सिद्ध भाव के साथ संबंध अपरिग्रह का भी है तो जिसको अपने पास बहुत सी जड़ वस्तुएं इकट्ठी करके रखनी है हम एक एक आदमी के बारे में जानते हैं कि उनके पास इतनी सामग्री है कि यदि उन्हें कहीं स्थान बदलना हो मकान महल अपना बदलना हो तो एक रेलगाड़ी उनके घर की सामग्री ले जाने में पूरी पूरी समर्थ नहीं होगी इतना इकट्ठा करके रखते हैं वो उनके किसी काम आवेगा बोले तो हमारे नहीं हमारे बेटा बेटानाथी पोते के काम आवेगा तो अरे बेटा नाथी पोते की रूचि ऐसी रहेगी जैसी तुम पसंद तुम्हारी पसंदगी है ऐसी चीज वो भी पसंद करेंगे तुम्हारा बनाया हुआ मकान तो उनको पसंद नहीं है, है? तुम्हारी पसंद का बहाल उनको पसंद नहीं है तुम्हारे पसंद का पैंट और कोट उनको पसंद नहीं है।, है और तुम पसंद करके उनके लिए जो इकट्ठा करते हो उनको पसंद आवेगा वो समय कैसा होगा है ना? उस समय की रूचि कैसी होगी तो ये जो परिग्रह है अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना है ना? तो ये जो परिग्रह है ये जड़ भक्ति में आनंद समझने के कारण है ब्रह्मचर्य का भंग क्यों है है ना तो जब तक हम अपना ब्रह्मचर्य भंग नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे लोग तो काम जो है वो स्व ब्रह्मचर्य भंग प्रधान है और परिग्रह जो है जो अन्य वस्तु संग्रह प्रधान है और दोनों आनंद के भी वर्त हैं स्त्री पुत्र स्त्री आदि में आनंद का आरोप किया तो ब्रह्मचर्य भंग किया और वस्तुओं में आनंद है ये भ्रांति आई तो वस्तुओं को इकट्ठा किया तो ये जितने गुण दोष हैं ये सत चित्त आनंद भाव को ठीक ठीक भी का मना करने के कारण ये गुण दोष मनुष्य के जीवन में आते हैं ईश्वर को न समझने के कारण आते हैं और नारायण इसके बोध से आदमी स्वयं इतना दब जाता है कि या तो वो स्त्री या स्त्री पुरुष के पराधीन होगी पुरुष स्त्री के पराधीन होगा और कहो कि परिग्रह के पराधीन नहीं होते हैं एक आदमी से कहा कि कुलो भाई वृंदावन हुआ कब महाराज घर में कौन रहेगा हजारों रुपए का सामान पड़ा है कोई साला तोड़ के ले जाएगा तो देखो वो समाध्य दे, समा, सम, सम, जो सामग्री है वो तुमको पराधीन करके रखती है कि नहीं ए? वो पराधीन करके रखती है तो वो सामग्री में जो आनंद है वो तुमको पराधीन कर रहा है वो जो व्यक्ति में आनंद है वो तुमको पराधीन कर रहा है वो डर में जो आनंद होने का भ्रम है अभिदेक है वो तुमको पराधीन कर रहा है और जो तुम्हें अपने मरने का डर है वो तुमको पराधीन कर रहा है, है? और जो तुम दूसरे को नीचे अपने काबू में रखना चाहते हो क्या महाराज नौकर को स्वतंत्र महीने दो महीने छोड़ के चले जाएंगे तो वो बेकार रहेगा और, और दूसरों से मिल करके न कैसा हो जा है न जो तो नौकर के पराधीन धन के पराधीन मतान के पराधीन स्त्री पुरुष के पराधीन है? दूसरे से मरने का डर अपने मरने का डर और इसके कारण जूठे जूथ में लिप्त हो रहे हो जूसई जूथ में तो ये जो तत्वज्ञान है ये तुमको तुम्हारा जितना द्वैत विज्ञान है उसका उपमर्दन कर देता है कहो कि आओ ज्ञान के बाद ये सब करेंगे तो नहीं ये तो एकत्र नो उन्मथित द्वैत विज्ञान से पुनः संभवोत्ति एक बार यदि अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाए कि यह द्वैत ही है तो, तो बड़ा ही विचित्र होता है पंडित लोग क्या क्या आश्चर्य कर देते हैं मारे मैं आज मांडू के तारिका पर थोड़ा विचार कर रहा था तो दूध शिखर भ्रष्टाचार की याद आ गई तो पहले प्रकरण को दूसरे को तीसरे को तो बौद्ध कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि उनमें तो सात सात सुर्तियों का उदाहरण आता है और इंद्र मायाधि थी है ना सम्भूत अपवादाद संभव प्रतिषिद्धे हैं तो ए, ये मैंने हमने देखा है कि उनतीस श्लोकों में से दूसरे प्रकरण मान पहले जो प्रकरण है पहला उसमें तो उन्तीस के उन्तीस श्लोक ही मानदिक निषक की व्याख्या है अच्छा दूसरे प्रकरण में जो पैंतीस छत्तीस अड़तीस अड़तीस अड़तीस श्लोक है अड़तीस में से कोई बत्तीस श्लोकों में उपनिषद की चर्चा है अच्छा और जब तीसरा प्रकरण देखते हैं तो उसमें भी समाधि लगाने की जो विधि है और साथ ब्रह्म नाम लेकर के ही समाधि ब्रह्म सम्पदते तदा अनिंग मनाभाम ब्रह्म सम्पद देते तदा, तदा। जैसे समाधि लगती है उसका वर्णन है उसको भी हिम्मत नहीं है कि बौद्ध कह दें चतुर्थ प्रकरण को उन्होंने बौद्ध प्रकरण कहा तो हम सोचने लगे कि ये ऐसा इतना बड़ा पंडित होकर के ऐसा क्यों बोलता है जब मांडुप उपनिषद के मूल में ही चार प्रकरण हैं जागृत प्रकरण स्वप्न प्रकरण सुसुप्ति प्रकरण और तुरय प्रकरण तो तारिका में भी चार प्रकरण होने ही चाहिए अब जब चार प्रकरण होने चाहिए तो तूरीय का जैसा वर्णन है उपनिषद में उस वर्णन से ऐसा क्या भेद चौथे प्रकरण में अलाप शांति में है कि उसको हम उपनिषद की व्याख्या न मान करके बौद्ध माने ऐसी क्या बात उसमें है जो नाम तक प्रज्ञम न बहे प्रज्ञम नोभ तज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम एक एकात्म सारम इसमें ऐसी कौन सी बात नहीं है जो अलाप शांति में कही गई हो और अलाप शांति को ऐसा माना जाए कि ये बौद्धों का सिद्धांत है तो हम तो वर्गीकरण कर सकते हैं कि सातवें मंत्र में जो नानता प्रज्ञम न ना बहे प्रज्ञम है क्या इसमें बाह्य बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद का मूल मंत्र में निषेध है और चतुर्थ प्रकरण में दोनों को लड़ाके के उनको ख्याप्य माना मजा चिंतई अनुमोदाम है वयम कालूम पड़ता है कि वो तो नानता प्रज्ञम न ना बहे प्रज्ञम अंत प्रज्ञ भी नहीं है बहिप्रज्ञ भी नहीं है तो प्रज्ञा का निषेध करने के लिए बाह्यार्थवाद का निषेध और अंतः प्रज्ञा का निषेध करने के लिए विज्ञानवाद का निषेध दोनों की परस्पर युक्ति से कर दिया और नंत प्रज्ञ न प्रज्ञम सिद्ध हो गया इस प्रकार मंत्रार्थ का ही विवरण चौथे प्रकरण में सर्वत्र है मन सातवें मंत्र के अर्थ के साथ यदि मिलान कर दिया जाए तो हम सौ श्लोकों को सौ श्लोक को तेरह तेरह तेरह तेरह श्लोक के लगभग आ जाएंगे उनकी व्याख्या में बल्कि पांच स्लो की बहुत विषय है ना नामता प्रज्ञ न बहे प्रज्ञ नोभता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम ना प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अभ्यपदेशियम तो नारायण तेरह चौदह बात जो उस मंत्र में कही गई है तो एक एक बात की व्याख्या में पांच पांच चार चार श्लोक आते हैं और वो बिल्कुल फिट बैठता है तो ऐसी स्थिति में जब तत्व ज्ञान के द्वारा जैसे सर्पाभाव विशिष्ट रद्दी का बोध हो जाए वे सिर्फ प्रपंचा अभाव विशिष्ट आत्मवस्तु का बोध हो गया और आत्म अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है इसलिए विशेषण और विशिष्ट भी बिल्कुल गलत है तो जब अद्वैत आत्म बोध हो गया तो वहां किसी देवता की उपासना करने की एकत्र विज्ञान उन्मथित अद्वैत विज्ञान से पुनः संभव नार अद्वैत का बोध हो गया तो फिर द्वैत की भ्रांति कभी हो ही नहीं सकती इसलिए ब्रह्म का जो वर्णन है वो उपासना करने के लिए है ये ठीक है कि जहां वर्णन है सर्वकर्मा परमात्मा सर्वकर्मा है सर्वगंधा सर्वगंध है परमात्मा सर्व रस है ऐसा जहां वर्णन है वहां तो उपासना का अंग हो सकता है गुण चिंतन द्वारा परंतु जहां अशब्द मश मूप मेयम है जहां न प्रज्ञम न प्रज्ञम है अदृष्टम अव्यवहार जम अलक्षणम अचिंत्यम है वो तो केवल वस्तु गोद के ही हो सकता है तो यद्यपि केवल ब्रह्मात्म के बोध किया तेरे वेद में सर्वत्र विधि निषेध और उसके अर्थवाद का ही वर्णन है मंत्र और देवता का वर्णन है परंतु जहाँ जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन है वो किसी कर्म और उपासना का वर्णन नहीं है क्योंकि आत्म ज्ञान से ही परम फल की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद कोई फल पाना बाकी नहीं रह जाता इसलिए वेदांत शास्त्र को कोई काट नहीं सकता है और ये शास्त्र प्रामाण्य प्रामायण्य अनुमानगम्य नहीं है <coughs> <coughs> कि आकाश के अंदर सूर्य भगवान अपनी कितनी जगह घेरते हैं ऐसी अनंत कोटी ब्रह्मांड महाराज तो भगवान के विराट शरीर में अर्जुन कहते हैं ये हमारे दादा पिता तो पिता हमारे यहाँ जैसे स्वयं प्रकाश के तो ऊपर आवरण को भी आजाते आवरण से की निवृत्ति हरि किशन भाई ने कर दिया है आवरण की भी निवृत्ति हो गई और स्वयं प्रकाश के तो स्वयं प्रकाश भी है और स्वामी जी के हमार हमारे ऊपर हमारे बराबरी श्रद्धा है इसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि निधार इंद्र के सेवन करें और आप लोग सेवन करें ये भी हमारे समय भी उद्यान हो गया ज्यादा समय हमको बर्बाद करें वह <laughs> तो ऐसी स्थिति में जिन चीजों को हम लोग अच्छा और कहें स्वस्थ प्रेम का मंत्र स्वस्थ नाह इंद्रो दृद्ध श्रवा दृद्ध क्रवा इंद्र हमारी स्वस्थ करें हमारे लिए स्वस्थिकारक करें इंद्र का विशेषण है वृद्धस्त्र वृद्धस््रवाचार है यशस्ति यशस्ती इंद्र बड़ा यश जिसका है वो इंद्र जिसका नाम हम लोग बचपन से सुनते आए हैं सुनते रहेंगे बोले भाई इंद्र का इतना यश क्यों है इंद्र हाथ का अधिष्ठात्र रहता है हाथ के कारण किए जाते हैं यदि इंद्रदेवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे हाथ से अच्छे अच्छे कर्म हैं, तो हमारा यश बढ़ेगा तो हमारे लिए स्वस्तिकारक है उपचार किया है कि हमारा जीवन अविनाशी हो स्वस्थ तो शब्द अविनाशकना हम खूब आनंद से आ, मृत्यु के भय से मुक्त तो होकर के अविनाशी जीवन अपना व्यतीत करें इसको हमारे कर्म रखते हैं वेदांत श्रवण के पूर्व अच्छे कर्मों की आदत डाल लेनी चाहिए है नहीं हाँ। तो बाद में कहीं जा सुन के ये समझ लिया सब सबके चेक और बुरी आदत बनी रही थी <laughs> तो दुदान सुनने से पहले अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए ये जरूरी है इसी को तो अंतर चरण शुद्धि बोलते हैं सब सब अपने जीवन में आ रहा है दूसरी बात बताई स्वस्थ महापूंसा विश्वेरा जो है ये नेत्र का देवता सूर्य है और उसका विशेषण किया विश्वदेव दुनिया में जितना ज्ञान होता है ये सूर्य देवता सूत्रता से होता है जियो ये नत्र के है ये सविता देवता है शिक्षा से होता तो ये हमारे लिए स्वच्छ थी माने आदिनाशी जीवन का स्तु बने इसका अर्थ है कि यदि हम अपनी आंख से अच्छा अच्छा देखेंगे अपनी इंद्रियों से अच्छे अच्छे विषय ग्रहण करेंगे का जो मिंग तत्व से उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन की जीवन हो जाएगा तो पहली बात कही कि हमारा कर्म सख हो दूसरी बात बताई कि हमारा ज्ञान सख हो अच्छे तो जानेंगे तो अच्छा चाहेंगे अच्छा करेंगे तीसरी बात ये कही कि स्वस्थ नार्क और है तार्क कहते हैं गरीब। को और इनका विशेषण दिया अरिश्च ने इनकी जो गति है वो कहीं रुकती नहीं अप्रतिबद्ध है सब जगह इनका प्रवेश है ये विष्णु भगवान को अपनी चीज पर बैठाकर और सब जगह कम देते हैं तो विष्णु माने होता है व्यापक तत्व विदेश ही विस्म विस्मती से विष्णु नहीं बनता है मैं तो मुर्धन सकार दुर्लभ हो जाएगा जो दूस किसी विष्णु है जो व्यापक है सर्वत्र संपूर्ण है वो विष्णु है तो व्यापक वस्तु जो है वो किसी इंद्रिय के द्वारा हमारे जीवन में नहीं आवेगी नाक में से व्यापक बच्चे झुके की आंख में से कि जीव में से कि त्वचा में से ऐसा तो नहीं होगा ना काम से जितने हम सब सुनेंगे उतने ही ज्ञापक होंगे कोई बात तो नहीं है ना तो व्यापक बच्ची का जो ज्ञान है विष्णु है ज्ञान आत्मा विष्णु है विष्णु आत्मा ज्ञान है वो शब्द के गरुड़ पर चढ़ करके हमारे जीवन में प्रवेश करता है शब्द गरुड़ है तो बिना बताए बिना समझाए जो इंद्रियों से अतीत जो वस्तु है इंद्रियातीत जो वस्तु है अतिन्द्रिय जो वस्तु है वो बिना शब्दारूढ़ हुए हमारे जीवन में नहीं आती तो बिस्तु का वाहन है गरुड़ और वो कैसा है तो है, नहीं, नही उसकी सब जगह जाती है अज्ञात का इंद्रियों के द्वारा जो नितान्त अज्ञात है अप्रत्यक्ष है अनुनित है जिसका अनुमान भी नहीं कर सकते जिसका कोई उपमान भी नहीं है ऐसी वस्तु को हमारे जीवन में लाने वाली कोई वस्तु है तो यह शब्द जरूर है जो व्यापक तो हमारे जीवन में था जितने पंथ हैं संप्रदाय हैं धर्म के अध्यात्म के उतने गुरुओं ने बोल बोल के ही तो अपने शिष्यों को बताया है ना बिना शब्द के अतन्द्रिय वस्तु का ज्ञान किसी को कैसे होगा तो वे जरूर जो है और इस समय नहीं जिनकी नेनी कहीं रिस्क नहीं होती तो वो हमारे लिए स्वस्थी अविनाश भारत और स्वस्थ नो बृहदा दू बोले भाई ये शब्द आवेंगे तो सही पर अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग गिरि अलग अलग बात बताते हैं बता नहीं कौन क्या बताया जाए कोई संविधान कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना उस तो बोले कि बृहस्पति बृहति पति वाकपति जो हमारी वाणी के स्वामी है बृहस्पति वाकपति रेड के जो वेद रेढो वक्ता है जो गुरु रूप हैं माने जो शाश्वत और सार्वजर्म शस्त्र और धर्म का संविधान है उसके जो ज्ञाता है वो हमारी करे हमारे जीवन को अधिनाशी बनाए तो एक नियम आपको तो सुनाते हैं जो वस्तु नित्य परोक्ष होती है, जैसे स्वर्ग स्वर्ग क्या है नित्य परोक्ष है और ये वस्तु नित्य अपरोक्ष होती है अपना आत्मा इन दोनों का ज्ञान और वास्तव के सिवाय दूसरे प्रकार से महीने पड़ता है नित्य परोक्ष स्वर्ग के साथ धर्म का संबंध है धर्मानुष्ठान करने से स्वर्ग मिलेगा और स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है ये बात बिना शास्त्र के ज्ञात में हो सकती है शास्त्र का अर्थ आप बात के लिए ना हम कम कम बोलते हैं शब्द दूसरी चीज है वो भी थी दूसरी चीज है हो है निना अनुशासन के बिना अनुशासन के बिना बात के के नित्य परोक्ष स्वर्गा और नित्य परोक्ष अपना आत्मा कई का साथ साथ प्यार नहीं हो सकता तो अपने आप को क्योंकि देखो अपने आप को हमारे सभी शास्त्र बताते हैं चार बात तो कहता है कि देह है इसी में एक चेतना पैदा हो जाती है बौद्ध कहते हैं कि एक विज्ञान की क्षण जैसे घर की सी है वैसे विज्ञान की धारा पिक तिक बहती रहती है और एक का संस्कार दूसरे में दूसरे का संस्कार दी में ऐसे कहता रहता है ये मनुष्य का जीवन क्या है न? धनिक विज्ञान तो संतान की एक धारा है वही बह रही है कोई चेतन कोई अखंड ज्ञान कोई आत्मा नाम की बच्ची नहीं है द्रव्य प्रधान आत्मा है ये चार बातों ने बताया है ना